संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आध्यात्मिक ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने कहा भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए व्यास जी ने कहा बेटा मैं आध्यात्म की व्याख्या करता हूँ सुनो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित है ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय है पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं में सबका लय बताया गया है श्रेष्ठकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्मानुसार निर्णाधिक रूप से पंच का सन्निवेश किया है श्री सुखदेव जी ने पूछा पिताजी शरीर के अवयवों में जो न्यूनाधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश हुआ है उसकी पहचान कैसे हो सकती है शरीर में इंद्रिया भी है और गुण भी इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य है इसका ज्ञान कैसे हो सकता है व्यास जी ने कहा बेटा मैं इस विषय का क्रमशः प्रतिपादन करता हूँ एकाग्र होकर सुनो शब्द श्रोत और शरीर के संपूर्ण छिद्र, छिद्रकाश से उत्पन्न हुए हैं प्राण चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है रूप नेत्र और ये तीन अग्नि के कार्य हैं। रस रसना और स्नेह ये जल के गुण हैं। गंध नासिका और शरीर भूमि के कार्य हैं। यह इंद्रियों से पांच भौतिक विकार बदलाया गया है गुणों में स्पर्श वायु का रस जल का रूप तेज का शब्द आकाश का और गंध भूमि का कार्य है जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है बुद्धि गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण इंद्रियां भी बुद्धि रूप ही है बुद्ध के अभाव में गुण या इंद्रियों का अस्तित्व ही कहां है मनुष्य के शरीर में पांच इंद्रियां हैं, छठा तत्व मन है सातवां तत्व बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है आंख देखने का ही काम करती है मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब का साक्षी कहलाता है सत्व रज और तम ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं उनकी पहचान उनके, उनके कार्यो द्वारा होती है जब हर्ष प्रेम आनंद समता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए अभिमान लोभ, मोह और सहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह प्रमाद निद्रा आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए सुखदेव कर्म करने में तीन प्रकार से प्रेरणा मिलती है पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं फिर बुद्धि निश्चय करती है तत्पश्चात हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है इंद्रियों के अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है विषयों से मन मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है वही जब सुनती है तो स्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्श इंद्री के नाम से पुकारी जाती है वही देखते समय दृष्टि और रसा स्वादन करते समय रसना हो जाती है तथा जब वह गंध को ग्रहण करती है उस समय घ्राण इंद्री कहलाती है इस प्रकार बुद्धि के इस विकार को ही इंद्रिय कहते हैं मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणत हो जाती है नेत्र आदि इंद्रियां अलग अलग प्रतीत होने पर भी बुद्धि में ही स्थित है इन सबको अपने अधीन रखना चाहिए क्योंकि जब मनुष्य अपने इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में कर लेता है तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है उसी प्रकार उसे ज्ञानालोक में भी आत्मा का साक्षात दर्शन होता है जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सबको प्रकाश दिखलाई देता है उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुक्त योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से बचा रहता है जो अपने प्रकृति कर्मों का त्याग करके सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा उन्हें सदैव जानता रहता है क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है गुण और आत्मा में यही अंतर है प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है आत्मा तो उदासीन की भांति अलग रहकर देखा करता है जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंत्रों की सृष्टि करती है उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जननी है इन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तो वे फिर नहीं उत्पन्न होते उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है इन दोनों मतों में अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करे और अपने महत्व में स्थित हो जाए आत्मा आदि अंत से रहित है उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और सदा रहित होकर विचरे हृदय की अविद्यामयी ग्रंथि को जो बुद्धि के चिंतादि धर्मों से त्रद हो रही है काटकर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए जैसे तैरने की कला न जाने वा, जानने वाला मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं उसी प्रकार अज्ञानी इस संसार समुद्र में कष्ट भोगते रहते हैं। जो तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्वे पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा तो उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है उसे परम शांति प्राप्त होती है ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है श्रम और आत्मज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है बुद्ध ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर पितार्थ हो जाते हैं यानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर उत्तम गति और किसी को नहीं मिलती कुछ लोग मनुष्यों को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था कर शोक करते हैं किंतु तो जिन्हें नित्य और अनित्य का विवेक है वे न शोक करते हैं न दोष दृष्टि ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए कर्म प्रणायण मनुष्य जिसकाम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं वह पहले के किए हुए सकाम कर्मों को नष्ट कर देता है किन्तु जो ज्ञानी है उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते